भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण और उसका भेद ज्ञात शब्द से पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान होने पर जो वाक्यार्थ का ज्ञान होता है वही शब्द प्रमाण है यह दो प्रकार का है पौरुषेय तथा अपौरुषेय जिस प्रकार का अर्थ हो उसे उसी रूप में देखने वाला आपत है। आपों का वाक्य पौरुषे है वेद वाक्य अपौरुषेय है स्वतः शब्द तो अदृष्ट है और जब ये शब्द आप्त तथा वेद के वाक्य के रूप में होते हैं तब उनमें कोई भी दोष नहीं रहता तस्मात् प्रकार के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं शब्द के और भी दो भेद हैं सिद्धार्थ तथा विधायक किसी पदार्थ के निश्चित अर्थ को कहने वाला वाक्य सिद्धार्थक वाक्य है और किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रेरक वाक्य विधायक वाक्य है विधायक पुनः दो प्रकार का है उपदेशक तथा अतिवेशक ऐसा इसे करना चाहिए यह उपदेशक वाक्य है दर्शपूर्ण मास याग के द्वारा स्वर्ग का साधन करें यह अतिदेशक वाक्य है धर्म की व्याख्या के लिए ही मीमांसा शास्त्र बना है धर्म को जानने के लिए एकमात्र प्रमाण है वेद या अपौरुष वाक्य वेद के नित्यत्व तथा अदुष्टत्व को प्रमाणित करने के लिए शब्द को नित्य मानना आवश्यक है शब्द का अर्थ तथा शब्द एवं अर्थ का संबंध ये भी नित्य है वस्तुतः ये सभी विचार अपौरुषीय वाक्य के संबंध में किए गए हैं लौकिक वाक्य में अनेक दोष रहने की संभावना के कारण उपरयुक्त विचार लौकिक वाक्य के संबंध में नहीं कहा जा सकता यही कारण है कि वेद वाक्य को पौरुषेय नहीं माना जाता ऐसा करने से उसमें भी दोष की आशंका रह जाएगी अतएव वेद और है इसे किसी ने नहीं बनाया और यह स्वप्रकाश है वेद में जो मंत्रों के साथ बहुत से नाम आए हैं वे उन मंत्रों के रचयिता के नाम नहीं हैं किंतु वे उनके नाम हैं जिनके प्रति वे मंत्र तेजस रूप में आविर्भूत हुए हैं और वे ही लोग उन मंत्रों के विशिष्ट ज्ञाता हुए हैं इसीलिए उनके नाम उन मंत्रों के साथ संबद्ध है इसीलिए ऋषि को मंत्र दृष्टा कहा गया है वेद वाक्यों का अर्थ उनके अपने प्रसंग में ही करना उचित है एक आध मंत्र को पृथक कर उसका अर्थ करने से उसका वास्तविक अर्थ नहीं होता शब्द के विज्ञान से परोभूत अरोक्षभूत विषय के ज्ञान को शब्द प्रमाण या शास्त्र कहते हैं अर्थात शब्द विज्ञान के द्वारा आत्मा के सन्निकर्ष के अदृष्ट विषयों के ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं प्रभाकर का कहना है कि यथार्थ शब्द ज्ञान वेद वाक्यों से ही हो सकता है अतएव वेद ही एकमात्र शब्द प्रमाण है वेद वाक्य में भी जो वाक्य विद्यर्थक है वे ही शब्द प्रमाण है जैसे स्वर्ग कामो यजेत यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो शब्द के रूप में कान के द्वारा हमें सुनने में आता है वह ध्वनि है और वह नित्य शब्द का प्रतीक है ध्वनि स्वयं अनित्य है ध्वनि शब्द से भिन्न है इसमें युक्ति यह है कि यदि वस्तुतः ध्वनि शब्द होती तो एक ही शब्द के जैसे घटा, इस शब्द के दस बार उच्चारण करने पर दस शब्दों का ज्ञान होता किंतु तो ऐसा तो होता नहीं अनेक बार उच्चारण करने पर भी एक ही शब्द का बोध होता है अतएव उच्चारण के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है न कि शब्द की तस्माश शब्द नित्य है शब्द के साथ अर्थ का संबंध भी नित्य है इन सभी बातों के रहते हुए भी यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मीमांसा में वैदिक शब्द तथा वाक्यों का ही विशेष रूप में विचार है यह शब्द अपवृषेय तथा नित्य है अर्थात यह शब्द प्रमाण स्वतः प्रमाण है इन शब्दों के प्रामाण्य के लिए दूसरे के अपेक्षा नहीं होती है।